सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षत को भगवान के विराट रूप के विषय में बड़ा सुंदर बताया सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षत पाताल रसताल महाताल तला सूतल, वितल अतल ये सात लोग जो है ये भगवान के चरणों के नीचे का भाग पाताल किसको कहते हैं तलवा जो होता है ना पैर का तलवा ये पाताल लोग हैं रसताल आगे का पंजा और पीछे की एडी महाताल आपके पैरों से ऊपर ये जो दो कटोरी सी बनी हुई है छोटी सी ये और तलाताल जो है ये पिंडी है पिंडी सूतल और वीतल ये घुटने और अतल जो जंगा है ये सात लोग जो है ये भगवान के नीचे का भाग है पृथ्वी पृथ्वीलोक ये भगवान की कमर है और जो आकाश है न यह नाभी का खड्डा छाती स्वर्गलोक गर्दन महालोक और मुख जनलोक और भगवान का जो सर है मस्तक यह तपलोक जितने भी आप देवता देखते हो भक्तों ये भगवान की बाहें हैं देवता बाहें है और ये दसो दिशाएं जो हैं वो कान हैं अश्वनी कुमार भगवान के नाक और अग्नि भगवान का मुख जभी तो भक्तों लोग यज्ञ करते हैं ना यज्ञ में अग्नि में स्वाहा करते हैं अग्नि से भगवान को खिलाते हैं इसलिए यज्ञ में है स्वाहा ब्राह्मण के मुख में आहा यज्ञ में स्वाहा कर खिलाते हैं और जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं तो ब्राह्मणों को जब भोजन अति प्रिय लगता है वैष्णवों को तो क्या कहते आहा बड़ा सुंदर आपने आज भोजन बनाया जल ये पांव हैं इसलिए गंगा मैया भक्तों भगवान के अंगूठे से पैदा हुए यम ने यम ये डाढ़ है भगवान की और काल है दांत माया है हंसी लज्जा ऊपर का होठ और लालस जो ने लालस लालच जो है वो ठुड्डी है आपने देखा होगा किसी को मनाने के लिए जरा सा उसकी ठुड्डी पर हाथ फेर देते हैं साहब वो पिसल जाते हैं मान जाते हैं धर्म छाती है भगवान की छाती धर्म है और अधर्म विराट पुरुष की पीठ है इसलिए कहते न कितना अधर्म ये पीठ से वार करता है ये जितने भी पर्वत देख रहे होने ये भगवान की हड्डी है जितनी नदियां आप देख रहे हो ये तो मेरे गोविंद की शरीर की रगे हैं, नसें हैं, और जितने पेड़ पौधे देख रहे हो ये कौन है पेड़ पौधे अरे ये तो विराट पुरुष के रोम है बाल है वायु क्या है अरे भगवान श्वास लेते हैं और उनकी श्वास से सबकी श्वास चल रही है वायु, चंद्रमा ठाकुर जी का मन है चंद्रमा भगवान का मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं सब दिन रात पलक झपक ये दिन रात सुबह शाम रात्रि ये क्या है ये भगवान के वस्त्र हैं वस्त्र बदल गए ये आकाश की काली घटा देखते हो ये विराट पुरुष के बाल हैं बड़ा सुंदर विराट रूप के विषय में सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षा को भक्तों बताया गीता में प्रवेश करते हैं दसवें अध्याय के बयासी अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को किंतु हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता क्या आवश्यकता है मैं तो अपने एक हंस मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में वैपत होकर इसको धारण करता हूं अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने अपनी ऐश्वर्या का वर्णन किया बताया तो ऐश्वर्या का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या कहते हैं अरे इस सब ज्ञान की क्या आवश्यकता मैं तो अपने एक हंस से इस ब्रह्मांड को धारण कर लेता हूं भक्तो शीरो जो विष्णु हैं, उनके एक बाल से बावन करोड़ योजना का एक ब्रह्मांड पैदा होता है आइए वेद में प्रवेश करते हैं वेद क्या कहता है हमें मुढ़ंगो उपनिषद दूसरा मुडंग और पहला कांड ये हमें बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश करता है यह वेद का शब्द इसमें लिखा है कि सत्य है कि जिस प्रकार सुंदर अग्नि से उसी के रूप वाली चिंगारियां निकलती हैं। अरे उसी परमात्मा से नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न होती है वे पुरुष बाहर और अंतर विधामान है मतलब बाहर भी है और अंदर विधामान है आजन्ेष्ठ से भी श्रेष्ठ है उसी ही ब्रह्म से प्राण मन इंद्रिया आकाश वायु जल तेज और पृथ्वी उत्पन्न होती है अग्नि जिसका सर है सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र हैं और दिशाएं कान हैं, अरे जिसकी वेद वाणी है वायु प्राण है मतलब श्वास है और समाप्त विश्व उनका हृदय है जिसके चरणों में पृथ्वी है वे देव सभी प्राणियों के आत्मा हैं, उस ब्रह्म से अग्नि पैदा होती है तो वेद भी यही कहता है कि वही ब्रह्म अब ब्रह्म और ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है ब्रह्म किसे कहते हैं जो पूर्णा मधम पूर्णा विधम जो पूर्ण है उसे ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा किसे कहते हैं जो किसी मां से जन्म लेता है उसे कहते हैं ब्रह्मा आगे और वर्णन करेंगे तो बड़ा सुंदर वैराग्य रूप के विषय में भागवत में यहां पर वर्धन हुआ और गीता के माध्यम से और मुडंगो उपनिषद के माध्यम से भी आप सब भक्तों ने इसे सुना सुखदेव जी ने कहा हे hey, राजा परीक्षत जब लेटने के लिए इतनी बड़ी पृथ्वी है भूमि है तो गद्दे की क्या आवश्यकता जो ठाकुर जी ने इतनी बड़ी बड़ी बाहें दी हैं, उन बा, बाहों को मोडकर हाथ के नीचे सर के नीचे रखकर सो जाओ तो तकिए की क्या आवश्यकता जब खाने के लिए कर हैं, हथेली है तो कर को ही अपना पात्र बना लो तो कर को अपना पात्र बना लो तो बर्तन की क्या आवश्यकता है अरे पहनने के लिए क्या वृक्षों की छाल नहीं है वृक्ष की छालो छाल और पहन लो अरे क्या सड़कों पर गृहस्थियों ने कपड़ा रखना बंद कर दिया है अब इस पर आप भक्तों ध्यान देना आप देख रहे हो गे जगह जगह रोड पर आपने देखा होगा कहीं हमारे कराची शहर में कहीं कहीं जगह पर आपने देखा कि दीवार पर लिखा मदद की दीवार तो कुछ उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि अपने कपड़े को वहीं टांग कर चले जाओ जो भी कपड़ा आप दान करना चाहते हो वहां टांग कर चले जाओ जो जरूरतमंद आएगा वो कपड़े को लेगा और चला चला जाएगा लेकर मदद की दीवार तो यहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षा को कहते हैं कि सड़कों पर ग्रस्थियों ने कपड़ा रखना बंद कर दिया पहले ऐसे होता था कि जो गृहस्थी होते थे ना भक्तों वो अगर कोई कपड़ा खरीद कर जैसे कि छ मीटर में सुंदर कपड़ा सिल सकता है तो वो क्या करते थे सात आठ नौ मीटर कपड़ा लेकर आ जाते थे सात मीटर लेकर आ जाते थे तो छह मीटर कपड़ा अपना रख लेते थे और बाकी जो कपड़ा होता था उसे लपेट कर बाहर रख देते थे ताकि कोई जरूरतमंद आएगा तो इसे लेकर चला जाएगा कुछ नहीं अपना लंगोट या ओढ़नी आदि अपनी बना लेगा तो सुखदेव जी यही कह रहे हैं परीक्षक जी को क्या सड़कों पर ग्रस्थियों ने वस्त्र रखना बंद कर दिया अरे क्या वृक्ष सबका पालन नहीं करते वृक्ष सुंदर सुंदर फल वृक्षों में है जीवन निर्वाह के लिए क्या करना है रोटी कपड़ा और मकान इसी से हमारा काम चल जाएगा साहब और क्या चाहिए तो क्या वृक्ष हमें फल नहीं देते देते हैं साहब एक महात्मा जंगल में बैठे थे और महात्मा ने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी हलवा आ जावे हलवा खाने को मन कर रहा है अब भाई महात्मा को जंगल में हलवा कौन देने के लिए जावे तो महाराज महात्मा की गोद में एक केला टपका एक केला आ गया और महाराज ने जब उस केले को छिलकर खाया तो बड़ा आनंद मनाया और भगवान को महात्मा कहते हैं केले को खाते हुए वाह सरकार क्या गजब का हलवा आपने पैक कर कर भेज दिया केला क्या हलवा तो क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया अरे क्या नदियां पानी नहीं दे रही झरने बह रहे हैं कुदरत हमको पानी दे रहे हैं भगवान पानी दे रहे हैं तो क्या नदियां पानी नहीं देती अरे रहने के लिए क्या पर्वतों की गुफा बंद हो गई है बड़ी बड़ी गुफाएं पर्वतों में आप देखिए जाकर रहने के लिए गुफाएं हैं अरे क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते अरे जिस परमात्मा ने गर्भ के अंदर रक्षा करी गर्भ के अंदर हमें दिया वो परमात्मा हमें बाहर भी देंगे केवल परमात्मा पर निर्भय रहना है दत्तात्रेय महाराज जी ने अजगर को इसलिए तो अपना गुरु बनाया भक्तों। अजगर तो कराटे मारकर अपनी गुफा में सो रहे हैं साहब अज यानी क्या बकरा एक वक्त में जो बकरे को खा जावे अज और अगर तो एक बकरा उसकी गुफा में गया आख हाँ, खोली और बकरे को ही खा गए साहब और खाकर सो गए दत्तात्रेय महाराज जी ने अजगर को अपना गुरु बना लिया क्या सीखा साहब काम धंधा तो करता नहीं है खराटे मारकर सोता रहता है लेकिन परमात्मा ने उसके आहार को उसकी गुफा में ही भेज दिया तो जिस परमात्मा ने मां के गर्भ में आपकी रक्षा करी वे परमात्मा बार भी आपकी रक्षा करेंगे केवल उस परमात्मा पर निर्भय हो इसलिए बड़ा सुंदर कहते हैं सुखदेव जी तस्मात्र सर्व आत्मा नाम राजन हरी सर्वत्रोतव्य कीर्तितव्यता सुमरतव्य भगवान इसलिए उसी परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए उसी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए उन्हीं का ध्यान करना चाहिए हर एक पुरुष को जो सबके रक्षक सबके पालनहार है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नारद पुराण के पूर्व भाग में और पहले पाद में बड़ा सुंदर हमें ज्ञान मिलता है नारद ऋषि से सनका जी बोले यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिद आनंद स्वरूप परमदेव भगवान श्री नारायण का भजन करो भगवान श्री विष्णु की जो शरण कर लेते हैं मनुष्यों को शत्रु मार नहीं सकता जो लोग भगवान विष्णु की शरणागति दे लेते हैं उन मनुष्यों को शत्रु मार नहीं सकते अरे कोई भी ग्रह उन्हें पीड़ा नहीं दे सकते राक्षस उनकी और आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं भगवान श्री जनादन में जिसकी निष्काम भक्ति है उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं भगवान श्री जनादन का भक्त सबसे बढ़कर है उसी पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हीं नेत्रों को सफल जानना चाहिए जो भगवान श्री जनादन का दर्शन करते हैं साधु पुरुष उसी जीवा को सफल बताते हैं जो निरंतर हरिणाम के जप और कीर्तन में लगी है रहती है अरे वही मन श्रेष्ठ है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता है वही दोनों कान श्रेष्ठ है जो भगवान जनादन हरि की कथा सुने मुनि श्रेष्ठ नारद जी कुमार गणों ने ज्ञान का उपदेश देव ऋषि नारद जी को दिया तो यहां पर आपने देखा देवऋषि नारद जी का चरित्र आपने सुना नारद पुराण से और यही बात तो हमारे सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं राजा परीक्षा से वो ही कान श्रेष्ठ जो भगवान की कथा सुने अरे वो ही आंख श्रेष्ठ जो ठाकुर जी का दर्शन करे वो ही पैर श्रेष्ठ जो भगवान के तीर्थ धामों पर जाए साहब वही हाथ श्रेष्ठ जो माधव को नमस्कार करते हो और वो ही जीवा श्रेष्ठ जो ठाकुर जी का भजन करती हो नहीं तो मेंढक के समान जो जीवा भगवान के नाम का जप नहीं करती वो तो मेंढक के समान थट थट थ करती रहती है जो कान गोविंद की कथा को नहीं सुनते भक्तो अरे वो तो सर्व के बिल के समान है परम पूज्य श्री सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षक को दो प्रकार की मुक्ति के विषय में कहा सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का अंतर क्या है कुछ लोग साधनाओं के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग कर्मानुसार अब कर्मानुसार कैसे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में गए फिर मनुष्य शरीर मिला फिर चंद्र लोक में गए इस तरह कहीं लोकों में होते हुए तब जाकर भगवान का धाम उन्हें मिलता है तो कर्मों के अनुसार अब यहां पर बड़ा सुंदर भजन के विषय में सुखदेव जी बताते हैं कि किसका भजन करने से क्या मिलता है जो काम शक्ति चाहते हो उन्हें इंद्र का भजन करना चाहिए जो लक्ष्मी की कामना करते हो उन्हें दुर्गा भवानी का भजन करना चाहिए हो, उन्हें प्रजापतियों का चाहिए। बनना चाहिए जो शक्तिशाली बनना चाहता हो उन्हें अग्निदेव का भजन करना चाहिए लोग अन्न की कामना करते हो उन्हें माता अतिथि का भजन करना चाहिए और जो दीर्घ आयु लंबी आयु चाहता हो अश्विनी कुमार का भजन करना चाहिए अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर है जो सुंदर बनना चाहता हो उन्हें गंधर्व का भजन करना चाहिए जो अच्छी पत्नी चाहता हो खूबसूरत पत्नी मिल जावे तो उसे उर्वशी अवसरा करना चाहिए जो विदुन बनना चाहता हो बुद्धिमान बनना चाहता हो उसे भगवान शंकर जी का भजन करना चाहिए बुद्धि के देवता है भोले बाबा और पत्नी और पति में यदि प्रेम चाहते हो तो शिव और उनकी पत्ना पत्नी उमा इन दोनों का भजन करना चाहिए रूहान ज्ञान चाहिए तो भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए और अगर राजा बनना चाहते हो तो मनु महाराज के भजन करने चाहिए और शत्रु पर अगर विजय चाहते हो तो असुरों का भजन करना चाहिए और अगर कोई भी कामना नहीं है तो साफ अ काम सर्व कामो वाह मोक्ष काम उधार दी भक्तियोगिना यजेत पुरुषम परम जिसे कोई कामना नहीं है उसे तो भगवान गोविंद वासुदेव का भजन करना चाहिए साहब। सा श्रीमद गीता के सातवें अध्याय के बीसवें श्लोक में बड़ा सुंदर हमें ज्ञान मिलता है क्या बताते हैं भगवान कृष्ण जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई हैं। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विषय विधानों का पालन करते हैं और देवताओं के फल कैसे हैं आरजी जैसे कि साहब अब आपके पास पांच दस हजार रुपया है आप होटल शरा गए में कब होगा जब जिम्मे पैसा जिम में पैसा खत्म तो बोलेंगे साहब आप कमरा खाली कीजिए आप किसी और को ये कमरा देना है इसी प्रकार से जब तक आपके कर्म है आप स्वर्ग में आनंद मनाएंगे आपके कर्म पूर्ण हो गए तो आपको मृत्यु लोग में आना ही पड़ेगा इसलिए मेरे गोविंद गीता के नौवे अध्याय में कहते हैं कि देवताओं के फल आर्जी होते हैंगे खत्म होने वाले होते हैं देवता की पूजा करने वाला देवलोक में जाता है पितरों को पूजने वाला पितृलोक में जाता है भूत प्रेत की पूजा करने वाला उन्हीं के बीच जन्म लेगा लेकिन ये अर्जुन मेरा भजन करने वाला मेरे पास ही आता है तो काम सर्व काम व मोक्ष काम उधार ही तिव्रेन भक्ति योगिना यचेत पुरुष परम इसलिए सब कामना को छोड़कर गोविंद की में आ जाइ और भगवान को तो वेद ने क्या बताया जड़ बताया साहब जड़ में पानी दोगे पूरे वृक्ष को पानी मिल जाएगा पत्तों को पानी देने से वृक्ष हरा भरा नहीं होता है साफ जड़ को देने से पानी हरा भरा हो जाता है वृक्ष इसलिए ठाकुर जी कौन है वो है जड़ परम पूज्य श्री परीक्षित महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहां पर श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव महाराज जी सोच में पड़ गए भक्तों अब सोच में क्यों पड़ गए आप क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए इतना उत्तम श्री सुखदेव जी को ये प्रश्न लगा तो आते के साथ सुखदेव महाराज जी ने कथा को कहना आरंभ कर दिया और मंगला चरण करना ही भूल गए अब यहां पर श्री परीक्षित महाराज जी ने सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते कि महाराज हम तो आते के साथ आपको कथा सुनाने लग गए और मंगला चरण तो हमने करना भूल गए अब हम पहले मंगलाचरण करेंगे उसके बाद हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे वाह ऐसा क्यों पहले प्रश्न किया था जीव कल्याण के लिए तो जीव कल्याण के लिए इसका उत्तर सुखदेव जी के पास था लेकिन अब सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया जा रहा है इसका उत्तर भी है सुखदेव महाराज जी के पास लेकिन जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं उनको नमन कर कर ही उनके विषय में बताया जा सकता है सब तो बड़ा सुंदर यहां पर मंगला चुन करते हैं हमारे सुखदेव महाराज जी नमः परसम पुरुषाय भूयसे से सधो भवस्तान अनिरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रियताय देहि नाम अंतर अंतर्भवाया वर्तमने सुखदेव जी कहते हैं कि हे है राजा परीक्षर वे प्रभु जिनकी इच्छा मात्र से संसार पैदा होता है पलता है और अंत में विनाश हो जाता है ऐसे जगत पिता भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है जिनकी कथा को सुनने से जिनके नाम का कीर्तन करने से जिनकी अर्चना उनके विग्रह की पूजा करने से जिनके भक्तों के संग करने से जीव इस भवसागर से पार हो जाता है ऐसे गोविंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षक जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था एक मरतबा देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए गए ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में बैठे थे अब जब ध्यान में अपने पिता को देखा देव ऋषि नारद जी तो विचार करते हैं कि लोग मेरे पिता का ध्यान करते हैं मेरे पिता का पूजन करते हैं क्या मेरे पिता के ऊपर भी कोई है सोच में पड़ गए ब्रह्मा जी ने जब अपनी समाधि खोली तो देव ऋषि नारद जी उन्हें नमन करते हैं और देव ऋषि नारद जी ने कहा कि पितामह के आपके ऊपर भी कोई है ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि नारद मेरे ऊपर है वसुदेव सितम देव कंस चारुण मर देवकी परमानंदम कृष्णम बंदे जगत गुरु जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है हे नारद उनका भजन करने से लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं वास्तव में मैं जगत गुरु नहीं देखो यहां पर भक्त के भाव को आप जान सकते हैं ऐसी थोड़ी भगवान ने सृष्टि पैदा करने का कार्य ब्रह्मा जी को दे दिया कुछ तो देखा होगा साहब ये भाव ब्रह्मा जी का देखो पुत्र नारद उनकी स्तुति कर रहे कि आप ही सब कुछ हैं लेकिन ब्रह्मा जी का भाव देखो कितनी निम्रता के संग ब्रह्मा जी कहते नहीं मैं नहीं मैं तो गोविंद का भजन करता हूं और लोग मुझे ही सब कुछ मान बैठते हैं वास्तव में तो सब कुछ कौन है अरे भगवान गोविंद है सब कुछ ये भाव कबीरा साधु जगत गुरु जो तजे जगत की आस जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वेदास संत कबीर साहब जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि कबीरा साधु जगत गुरु अरे कबीर तो जगत गुरु है लेकिन कब जगतगुरु कौन जो तजे जगत की आस अरे जगत की आशा को त्यागने वाला जगतगुरु कहलाता है जो जगत से आशा करे जो लोग जगत से आशा रखते हैं वो जगतगुरु थोड़ी होते हैं अरे वो तो दास होते हैं कौन अरे वो ठाकुर जी के दास थोड़ी है इंद्रियों के दास होते हैं इंद्रियों के दास को यहां पर दास बता रहे हैं ठाकुर जी के दास को थोड़ी दास वो जगत गुरु थोड़ी बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं भक्तों मैं तो गोविंद का भजन करता हूं और लोग मुझे ही सब कुछ मान बैठते हैं ऐसा भगवान श्रीमद नारायण की नाभी से कमल का फूल खिला उस कमल के फूल से भक्तों पैदा हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने चार दिशा में देखा और ब्रह्मा जी के हो गए चार सर ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मुझे किसने पैदा किया जब चारों तरफ देख लिया कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो कमल के नीचे झांक रहे हैं कि इस कमल की डंडी को पकड़कर ही मैं नीचे उतर जाऊं शायद मुझे मेरी उत्पत्ति का पता लग जाएगा तो ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी को पकड़कर भक्तों नीचे उतरे हजारों वर्ष लग गए ब्रह्मा जी को नीचे उतरते हुए लेकिन ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि मुझे किसने पैदा किया उस कमल की डंडी को पकड़कर ब्रह्मा जी पुण भक्तों ऊपर आते हैं कमल पर बैठते और पानी में भबूला फटता है अक्सर कभी हमारे घर में ही अगर वो पानी का जो नल टपकता है तो शब्द क्या आता है तप तप तप आवाज आती है ना तो वर्णमाला का खा ग इसमें जो सोलवा अक्षर है वो है त और इक्कीसवा अक्षर है वह है प तो दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया तप तो ब्रह्मा जी को यह इशारा मिला कि मुझे कोई शक्ति तपस्या करने को कह रही है तो ब्रह्मा जी ने दिव्य सौ वर्षों तक तप किया सौ वर्षों तक ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं